रेडियो प्लेबैक इंडिया और हेडफोन के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने समय के प्रसिद्ध साहित्यकार पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी मूर्खा अम्मा का नाम गुलाबो मुंह देखो तो छुआरा आकृति धनुष की तरह अवस्था अस्सी और पांच पचासी वर्ष अम्मा का खासा परिवार बेटे तीन रामेश्वर कामेश्वर और दामोदर रामेश्वर कांग्रेसी कामेश्वर कम्युनिस्ट और दामोदर हिंदू सभाई मगर कहानी ये राजनीतिक दुर्भावना प्रधान नहीं सामाजिक भावना प्रधान है घर में एक गाय को लेकर काफ़ी कलह उस गाय को कामेश्वर या कम्युनिस्ट लड़के ने 12 साल पहले तीस रुपये में खरीदा था दस साल उसने बराबर सारे परिवार को आठ सेर रोजाना तक दूध पिलाया उसके छः बछड़े छोटी उम्र में ही कुल मिलाकर ढाई सौ रुपये में बेच दिए गए और चार बछिए डेढ़ सौ रुपये में पर अब उस गाय में कोई तत्व नहीं ठठरी मात्र रह गई है बुढ़ापे से काली कीचमई आँखें किसी को भी अब उससे कोई उम्मीद नहीं सबको अब वह द्वार की कुशोभा और गंदगी फैलाने वाली मालूम पड़ती है केवल गुलाबो अम्मा उस गाय की पक्षपातीनी और प्रचंड रक्षक बिना उनके प्राण निकले क्या मजाल कोई उस गोमाता को घर से बाहर निकाल सके जवानी में दूध किसी ने पिया हो पर बुढ़ापे में गाय के लिए अपना खून पानी करने वाली हैं तो गुलाबो अम्मा मुंह देखो तो छुआरा आकृति धनुष की तरह गुलाबो अम्मा 85-85 वर्ष की उम्र में जैसी बूढ़ी वैसी ही वह गाय 15 वर्ष की अवस्था में इसे बेच दे अम्मा कम्युनिस्ट ने आज्ञा चाही इसे कौन खरीदेगा अब ना तो ये फलेगी ना दूध देगी अम्मा ने बेचने की याचना को अनुत्साहित किया पर कम्युनिस्ट अर्थात पिशाच युग का प्राणी अरे कसाई से हंसी खुशी से पच्चीस तीस रुपए में ले लेगा अम्मा और अपनी कोख से जन्मे पूत के मुंह से ऐसी पातक बात सुनने के बाद अम्मा ने तीन दिन तीन रात अन्न जल ग्रहण नहीं किया कांग्रेसी बेटा रामेश्वर एक दिन बोला अम्मा जमाना महंगाई का है और इस गाय पे रुपया सवा रुपया रोज खर्च हो जाता है इसे पिंजरा पोल पठा दे तो कोई आपत्ति है तुम्हें वहाँ यहां से अधिक सुखी रहेगी जमाना महंगाई का है तो मुझे भी किसी पिंजरा पोल में भर्ती करा दे दूध पिया हमारे परिवार ने और सेवा करें पिंजरा पोल ये भी कोई इंसाफ है इस पर एक रुपया रोज परिवार खर्च नहीं कर सकता तो मैं आधा पेट खाऊंगी और मेरे पेट का आधा ये खाएगी और सारा घर खुश करते करते हार गया पर उस दिन के बाद गुलाबो अम्मा ने कभी दोनों जून जमकर खाना नहीं खाया हिंदू सभाई यानी छोटा लड़का दामोदर सबसे चगड़ निकला उसने तय किया कि गुलाबो अम्मा के सो जाने पर आधी रात को गाय नगर की सीमा के बाहर हाँक आएगा उसने अम्मा अनजान को तो धोखे में रखा पर ऐन वक्त पर वो गाय गोया उसके बुरे इरादे को ताड़ गई और बंधन में हाथ लगाते ही बाँ बाँ कर गुलाबो अम्मा को पुकारने लगीं अम्मा भी उसकी पुकार सुनते ही गाय के स्थान पर क्यों रे ये क्या कर रहा है अम्मा खींच भरे स्वर में हिंदू सभाई लड़के ने कहा इसके मारे सारे घर में गंदगी जिधर देखो गोबर ही गोबर सीधे से तो तुम इसे कभी निकालोगी नहीं सो मैंने सोचा रातों रात शहर में हाँ कहूं किसके भाग्य कि सारे घर में गोबर ही गोबर नजर आए अभागे गोबर में लक्ष्मी का निवास है मैं आज अंतिम बार कह ही देती हूँ गाय घर से बाहर निकली और दाना पानी छोड़ प्राण देने का मैंने निश्चय किया मेरी जिंदगी में ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती कि जिसने हमारे लिए सारी जिंदगी खून का पानी बल्कि दूध बनाया उस मूक पशु को बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दिया जाए ये भी परिवार का प्राणी है काल गति से वैसे ही कमज़ोर बनी जैसे कि मैं गुलाबो अम्मा के आर्य इंसाफ के रौब से थर्रा कर, दामोदर चोरों की तरह चुपके से जब टरक गया तब अम्मा ने गाय की तरफ करुण दृष्टि से देखा और गाय ने अम्मा की तरफ कृतज्ञ दृष्टि से वह पशु भावनाओं से भरकर काँपी या सहज ही उसकी चमड़ी में कंपन हुआ पर अम्मा ने समझा कि उसको ठंड लग रही है रातें भी तो पूस माह की हैं अरे इसका मुझे ध्यान ही न रहा मैं भी कैसी मूर्खा वे झपटी हुई अपने सोने वाली कोठरी में गईं। ओढ़ने के दो कम्बल एक साबुत एक पुराना झिल्लड़ पहले अम्मा ने झिल्लड़ कंबल उठाया फिर कुछ सोचकर रुकी जिसने अपने बच्चों का पेट काटकर मेरे बच्चों को दूध पिलाया उसे झिल्लड़ नहीं अच्छा कंबल ही उड़ाना सनातन धर्म है कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं मेरे बात चाहे जो कुछ हो गाय को उत्तम कंबल उड़ाकर स्वयं झिल्लड़ ओढ़े सोने की कोठरी की ओर लौटती हुई पीछे मुड़कर गुलाबो अम्मा ने ये ताड़ने की चेष्टा की कि वो अब तो कांप नहीं रही है गाय ने भी विचित्र और मूक अपनत्व से अम्मा की तरफ देखा अम्मा की आंखों में करुणा थी गंगा की तरह गऊ की आंखों में कृतज्ञता थी मुक्ति की तरह